संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व शुद्र को विशेष उपदेश देने से अनर्थ की प्राप्ति एक शुद्ध और मुनि की कथा युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी यदि कोई मनुष्य सौहार्द वर्ष किसी नीच जाति के पुरुष को उपदेश दे तो उसे दोष लगेगा या नहीं मैं इस बात को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ क्योंकि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है भिस्म जी ने कहा बेटा किसी नीच जाति के मनुष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे उपदेश देने वाले को महान दोष की प्राप्ति बतलाई जाती है इस विषय में यह दृष्टांत सुनो जो दुख में पड़े हुए एक निज जाति के पुरुष को उपदेश देने के संबंध रखता है हिमालय के निकट एक बड़ा सुंदर और पवित्र आश्रम था जहाँ सिद्ध और चारण विचरा करते थे उसके आसपास का वन सदा फूलों से भरा रहता था उस आश्रम में व्रत और नियमों का पालन करने वाले बहुत से तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण निवास करते थे वहा सब ओर वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि गूंजती रहती थी अनेकों बाल खिले ऋषि तथा सन्यासी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे एक दिन वहा एक शूद्र बड़े उत्साह से आया आश्रमवासी मुनियो ने उसका बड़ा आदर किया तदनंतर उसे तप करने की इच्छा हुई अतः उसने कुलपति के दोनों चरणों का स्पर्श करके कहा मैं आपकी कृपा से धर्म का उपदेश सुनना चाहता हूँ इसके लिए आप हमें विधिवत संन्यास की दीक्षा दें, मैं वर्णों में नीच शुद्ध रहू तथा आपकी शरण में आया हूं आप मुझ पर प्रसन्न होलपति ने कहा बेटा शुद्र को सन्यास धारण करने का अधिकार नहीं है अतः तुम सन्यासी के वेश में यहां नहीं रह सकते यदि तुम्हारा यही रहने का विचार हो तो रहो किंतु उच्च वर्णों की सेवा किया करो सेवा से तुम्हें अत्यंत उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कुलपति के ऐसा कहने पर शुद्र सोचने लगा अब मुझे क्या करना चाहिए शुद्र के इस शास्त्र का ऐसा ही विधान हो तो भी मैं तो वही करूंगा जो मेरे मन को प्रिय जान पड़ता है। यह विचार कर उसने उस आश्रम से दूर जाकर एक पर्णकुटी बनाई और वहां यज्ञ के लिए वेदी रहने के लिए स्थान और देवालय बनाकर वह नियम पूर्वक रहने लगा वह प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करता तथा देवालय में जाकर देवताओं की पूजा बलि और होम किया करता था फलाहार करके इंद्रियों को काबू में रखता और उसके पास जो अन्न और फल आदि प्रस्तुत रहते, उनसे आए हुए अतिथियों का सत्कार करता था। इस नियम का पालन करते हुए उस शुद्र मुनि को बहुत समय बीत गया एक दिन एक मुनि सत्संग के दृष्टि से उस आश्रम पर पधारे शुद्र ने विधि पूर्वक स्वागत सत्कार करके उन्हें संतुष्ट किया तब से वे परम तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि उस शुद्र से मिलने के लिए अनेकों बार बार आए। एक ने उन तपस्वी मुनि से कहा, मैं पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूं। आप कृपा करके इस कार्य को संपन्न करा दीजिए उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उसके प्रार्थना स्वीकार कर ली तब शुद्र ने ऋषि को पाद्य निवेदन किया और जंगल से कुश आसन चटाई और अन्य आदि श्राद्धोपयोगी समान एकत्रित किया फिर उन तपस्वी मुनि के आदेशानुसार बुद्धिमान शुद्ध ने कुछ कव्य आदि समर्पण करने की संपूर्ण विधि का पालन किया इस प्रकार जब श्राध का कार्य समाप्त हो गया तो वे मुनि उससे विदा लेकर चले गए और शुद्र धर्म मार्ग में स्थित हो गया तदनंतर दीर्घ काल तक तपस्या करके उस शुद्र ने वन में ही प्राण त्याग किया और अपने पुण्य के प्रभाव से वह एक राजवंश में महान तेजस्वी बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार उन तपस्वी मुनि ने भी समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर उसी राजवंश के पुरोहित के घर में जन्म धारण किया इस तरह वह शुद्र और वे मुनि एक ही स्थान पर उत्पन्न हुए साथ ही साथ बड़े और अनेकों विद्याओं में प्रवीण हुए ऋषि ने वेद कल्प और ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण पांडित्य प्राप्त किया तथा सांख्य शास्त्र पर भी उनका बड़ा अनुराग था कुछ दिनों बाद बूढ़े राजा का देहासान हो गया तब प्रजा ने उस राजकुमार को रास तिलक दे दिया राजा होने पर उसने पुरोहित के घर में उत्पन्न हुए ऋषि को ही अपना पुरोहित बनाया उन्हें हर काम में आगे रखकर वह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ बड़े सुख से रहने लगा पुरोहित जी प्रतिदिन राजा के सामने जब जब पुण्यावाचन तथा कोई धार्मिक कार्य करते तो राजा उन्हें देखकर मुस्कुराता या ठठाकर हंस पड़ता था पुरोहित ने राजा के इस व्यवहार को अनेकों बार लक्ष्य किया जब उसे बराबर अपना उपहास करता पाया तो उनके मन में बड़ा खेद हुआ एक दिन उन्होंने एकांत में राजा से मिलकर कहा राजन यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं एक वर मांगना चाहता हूं किंतु पहले आप प्रतिज्ञा करें कि मैं जो कुछ पूछूंगा उसका सही सही उत्तर देंगे राजा ने कहा हाँ हाँ यदि जानता होऊंगा तो अवश्य उत्तर दूंगा तब पुरोहित ने कहा प्रतिदिन देखता हूं जब पुण्या वाचन या और कोई धार्मिक कृत्य अथवा शांति ओम आदि कार्यो में मैं प्रवृत्त होता हूँ तब आप मेरी ओर देख कर हंसा करते हैं इसका क्या कारण है आप यो ही नहीं हंसते इसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा उसे ठीक ठीक बतलाइए मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ राजा ने कहा वे मैं पूर्व जन्म में शुद्र था और आप महान तपस्वी ब्राह्मण थे उस समय आपने मुझ पर कृपा करके बड़े प्रेम से मुझे श्राद्ध विषयक उपदेश किया था आसन कुश और हव्य कव्य की विधि बताई थी उसी कर्म दोष के कारण आप इस जन्म में पुरोहित हुए हैं और मुझे राजा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मेरे लाभ के लिए उपदेश करने का फल आपको इस रूप में मिला यह सोचकर मुझे हंसी आती है आपका अपमान करने के लिए मैं उपहास नहीं करता क्योंकि आप मेरे गुरु हैं आपको जो अपनी तपस्या के विपरीत फल भोगना पड़ा उसको याद करके मुझे खेद और संताप हुआ करता है मुझे आपके पूर्वजन्म की स्मृति बनी हुई है इसी से आपकी ओर देख हंसता था आपकी उतनी बड़ी तपस्या केवल मुझे उपदेश देने के कारण नष्ट हो गई इसलिए अब पुरोहित का काम छोड़कर ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे अगले जन्म में आपको इससे भी जमीन जायदाद ब्राह्मणों को दान कर दी तथा विद्वान ब्राह्मणों के बताए अनुसार कठोर व्रत का पालन करते हुए अनेकों तीर्थों में स्नान किया और ब्राह्मणों को गौ तथा अन्य प्रकार के दान देकर अपने अंतकरण को पवित्र कर लिया तत्पश्चात मन को वश में करके वे अपने पूर्व जन्म के ही आश्रम पर गए और वहां कठोर तपस्या करने लगे तब के प्रभाव से उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली और उस आश्रम के रहने वाले अन्य ऋषियों के भी वे सम्मान भाजन बन गए यदि यद्यपि वे पूर्व जन्म में महान ऋषि थे तो भी शुद्र को उपदेश देने के कारण बड़े कष्ट में पड़ गए अतः ब्राह्मण को किसी नीच वर्ण के मनुष्य के प्रति उपदेश नहीं करना चाहिए ब्राह्मण छत्री और वैश्य तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं इनके बीच में उपदेश करने से ब्राह्मण दोष का भागी नहीं होता अतः धर्म पालन की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को खूब सोच समझकर उपदेश करना चाहिए रोजगार की दृष्टि से उपदेश देने वाला मनुष्य अपने ही धर्म की हानि करता है जब कोई प्रश्न करे तो अच्छी तरह सोच विचार कर एक सिद्धांत स्थिर करके उसका उत्तर देना चाहिए तथा उपदेश ऐसा करना चाहिए जिससे धर्म की पुष्टि हो राजन उपदेश के संबंध में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई नीज को उपदेश देने से महान क्लेश का सामना करना पड़ता है इसीलिए इसे, इसे उपदेश देना उचित नहीं है